हाँ बोपन तो अनवे सकल तिति हे तुम सकल तिति के कारण भूत एक बार मूल श्लोक तो रीड करो हाँ बचे तो सीधू बाबर तस्च करो अनवे न अनवे अर्थ नहीं तो जरूर न ठेका जवाब छेड़ी तो बाबर तस्च करवाना हाँ हम्म हाँ। नमः मे मुनाम हम सकल तिति हे तुम मुदा मुरारी मुड़ा। पदा पंक्ता जब प्रकट मन करू हूँ श्री यमुना जी तब सिद्धि के कारण तो है मुरारी जो श्रीकृष्ण तीन के चरणार विद की रज जल को अधिक पूरा है ऐसे आपके तट पे भय पुष्पित असुरभाव बारे भक्तन को प्रभु को स्मरण ऐसी शोभा को धारण करे हैं तो दो प्रकार के भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए श्री यमुना जी को पूजन करते हैं श्री हमारा नमन करूचुरा उधित प्रभु स्मरण आए ने छे तो आप कार भगवान प्राप्ति मे यमुना पूजन करे शुरुआत कर रोभावान ने आसपास ये है सुगंधित सुगंधित अः सुगंधित वन जल सुगंधित आ जल थ सूर असुर प्रकारना भगवान भक्त श्री अम्बाजी न पूजन करे कहवा तो मांगे आज हाँ। थोड़े श्री तो तो यमुना जी तो मैं नमन करू श्री यमुना जी कैसे है, तो करत है जो आप सब तो निरूपण करते यमुना जी ने नमन करू निरूपण आप अब ने आप सिद्धि वृद्धि करें भक्त भगवत भाव वृद्धि करे भगवान को होए में जो जो प्रतिबंध हो सदन को निकाल के भगवान को अनुभव में जितनी सिद्धि की आवश्यकता है करें हैं? ना सबंधे प्रतिबंध होए, ते दूर करवा, करवामा में होगा भगवान नो अन्व करता है श्रम भगवान को सबंध करा रहे हैं, श्रम तो विना भगवान नो सबंध करे भगवान को प्रियो सिद्ध करे हैं। भगवान प्रियतनो सूद करे निवृत्ति करे भगवदेन की निवृत्ति करे, करे भगवदेन की बढ़ाई धारण करे नवीन देह संपादन करें प्रभु सेवा दे कारण करें आपको सिद्ध है। इस सेवा में उपयोगी संपादन अने आपने सिद्ध सीधे और प्रभु की लीला को दर्शन करा रहे हैं अने प्रभु की लीला दर्शन करा रहे हैं प्रभु की लीला के आनंद को अनुभव रहे हैं प्रभु लीला आनंद कर सर्वात्म भाव की सिद्धि करे है सर्वात्म भाव में सिद्धि करे भगवान के वियोग में ही भगवान के आवेश करे है भगवान ना वियोग न आवेश वालों देह सिद्ध करे जिनकी लौकिक सब विषय में दृष्टि न हो और भीतर दृष्टि होभु की लीला के दर्शन की सिद्धि करा रहे हैं भाव सि कर प्रभु तेरे जो सर्वात्मा भाव होवा सिद्ध करे सिस्टीम को ग्राहक है। इन सब सिस्टम के कारण देवी बारे यमना दी है। अब दूसरी सिस्टम है अप्पा बारा की यमना दी है। हाँ, तो समय आटलो जो पैरेग्राफ मसूबा था भी एक बार समराइज करे तो पच्चारण। आवाज बहुत दीमो आवेस यार। आंदर पहला तो श्री यमुना जी ने नमन करेलुम कई कई शुद्धि आपे वर्णन कर तो प्रभु भजन करवा प्रतिबंध आए प्रतिबंध ने मिटाव वाला है बताई रहा है प्रभु भजन शुद्धि आवश्यकता है शुद्धि ने आपा है एना पी आगे ऐश्वर्य जो अपने मन जो शुद्ध होने लौकिक मना हो तो अपन ने शर्वात्मा भावनी सिद्धि करे लीला आनंद करे तो आनेक सिद्धिओ वाला श्री यमुना जी से निरूपण करेलु हाँ आगे ना श्री अमुनामुना कृपा थी जीव तो ने मे तो ये बद्धिओं ने अं गी है जो यमुना जी कृपा हो तो आ बदी सीद्धिओ ने आपा श्री यमुना जी बने आ टीका आ पेरेग्राफ बी गणा सीद्धिओं आ, आ, पूछो कोई ना प्रीटीवन, आप अत्य बताया किन्मुख दोष है दूर करने वाला तो यमुना जी तो ग्रंथ ग्रंथ संगति प्रमाण एज आए के एक अनुकूल जो आप बढ़ु श्री झाको भी करे पी यमुना मैंने ना समझ पड़े तपोता बदा ने केव लगे हम प्रीति बनने पूछो सवाल कोई ने कई कव तो बोल फोन म्यूट करे प्लीज आवे ना ना आवाज के हमने तो जैसे प्रश्न क्या है समझ नहीं आया वो ये पूछ रहे की यहाँ मतलब मूल तो यमुनाष्ट ग्रंथ महाप्रभु जी ने क्यों रचा है यहाँस ग्रंथ की शुरुआत यमुनाष्टक से महाप्रभु जी ने क्यों किए तो उसके उत्तर में जो क्रम संगति बताई जाती है पुरुषोत्तम वगैरह आचार्यों ने की है कि भाई षोड़श्रंथ का जो क्रम हमें मिलता है कि यमुनाष्टक है बालबोध है फिर सिद्धांत मुक्तावली फिर पुष्टिपुर मर्यादा है सिद्धांत रस नवरत्न तो ये सब क्रम में तो महाप्रभु जी ने इन सब ग्रंथों की रचना नहीं की थी जी। जैसे कि एक वार्ता साहित्य देखते हैं तो जब कोई वैष्णव आगे कुछ पूछता था किसी को नहीं समझ सकता था तो महाप्रभु जी उसको उत्तर के रूप में ग्रंथ पढ़ाते थे समझाते थे जी, जी। तो उस वो क्रम तो जो हमें प्राप्त होता है उस क्रम में तो महाप्रभु जी ने ग्रंथों की रचना नहीं की तो इन ग्रंथों को विषय के अनुसार द्वारकेश जी पुरुषोत्तम जी वगैरह आचार्यों ने सेंट किया है की कि सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से इन ग्रंथों का क्या क्रम हो सकता है तो उन्होंने सबसे पहले यमुनाष्टक को रखा है अब उसका कारण वो ये बताते हैं कि यमुनाष्टक से स्वरूप योग्यता प्राप्त होती है जैसे कि कुछ वेदान में ग्रंथ की शुरुआत के कैप्शन में ये बात लिखी है कि जो भी व्यक्ति यमुनाष्टक का अर्थ के ज्ञान पूर्वक पाठ करता है तो उसको आनंद की मतलब की कृष्ण की सेवा का आनंद मिलता है और उस आशा श्रेष्ठ महाप्रभु जी ने आठ लोगों के द्वारा यमुना जी के स्वरूप का वर्णन किया है तब ये तो कारण है कि महाप्रभु की, की और पुरुषो वगैरह बताते हैं कि इसलिए यमुनाष्टक को सबसे पहले रखा गया है कि जैसे जब भी हम किसी मार्ग में एंटर करते हैं तो हम हमारे लिए एक आइडियल को चूज करते हैं कि भाई हमारे लिए आइडियल कौन होगा कोई मैनेजमेंट में जा रहा है कोई साइंस के सब्जेक्ट में जा रहा है कोई क्राफ्ट में आर्ट में कहीं जाता है तो वो देखता है कि भाई इस एरिया में एक्सपर्ट कौन है वो हमारे लिए आइडियल है उनकी तरह हमें बनना है उसी तरह जब हम मार्ग में आते हैं तो हम अपने लिए जो पुष्टि एक आइडियल चूज करते हैं कि भई हमें किसकी तरह सेवा करनी है किसकी तरह व्यक्ति हमारी होनी चाहिए तो मां प्रभु यमुना जी को ऐसा आइडियल हमारे लिए स्थापित करते हैं कि भई तुम्हारी भक्ति तुम्हारा प्रभु के लिए प्रेम यमुना जी जैसा ऊँचा होना चाहिए यमुना जी जैसा श्रेष्ठ होना चाहिए तो हम हमारे एक आइडियल की तरह यमुना जी को चूज करते हैं इसलिए महाप्रभु जी सबसे पहले यमुनाष्ट के द्वारा मतलब कि यमुना जी की स्तुति के द्वारा षोड़ ग्रंथों की शुरुआत करते हैं अच्छा। अब उसमें उनका ये पूछना है की यमुनाष्टक के द्वारा स्वरूप योग्यता मिलती है कि मतलब यमुना जी की हम स्तुति करें यमुना जी की अगर हमारे ऊपर कृपा होगी तो हमारे जितने भी प्रतिबंध है कि हम मार्ग में आते हैं तो हमें कुछ अड़चन आती है हमारे अंदर भी बहुत से दोष होते हैं गलतियां करते हैं हमारे हम जीव हैं आदमी तो है गलती होती है दोष भरे हुए होते हैं तो उन सब दोषों की निवृत्ति यमुना जी की कृपा से होती है मतलब इन शॉर्ट यमुना जी मीडिएटर बनते हैं हमारे और ठाकुर जी के बीच में जो उनकी कृपा से हम ठाकुर जी से जुड़ सकते हैं अब ये यमुना जी का इंपॉर्टेंस है पुष्टि मार्ग में अब जैसे कि इसमें आता है कि यमुना जी जो है वो सर्वात्म भाव देने वाले हैं या सकल जितने भी हमारे लौकिक हैं वो सब भी यमुना जी की कृपा से छूट जाते हैं तो ये सारी बातें जो आ रही हैं तो वो तो स्वरूप योग्यता नहीं है वो तो हम जब मार्ग में आएंगे मार्ग की साधना करेंगे तो धीरे धीरे जाके हमें सर्वात्म सिद्ध होगा सर्वात्म का मतलब की हर जगह प्रभु की प्रतीति होनी सब जगह ठाकुर जी का एहसास होना कि ये पूरे जगह जैसे हम जानते हैं कि सबको ठाकुर जी ही बने पर ऐसी फीलिंग हमारी नहीं है हम केवल जानते हैं हमें सब कुछ दिखता नहीं है हमें टेबल टेबल दिखती है बुक बुक दिखती है या मनुष्य मनुष्य दिखता है प्राणी प्राणी दिखता है वृक्ष-वृक्ष दिखता है। तो हमारी फीलिंग ऐसी नहीं है पर हम जानते हैं कि ये सब कुछ भगवान बने तो जब सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है मतलब प्रभु से इतना प्रेम हो जाता है तो सब जगह भगवान प्रतीत भी होने लग जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति मतलब ये फल है इन शॉर्ट जो प्रभु के प्रति हमारा प्रेम है उसकी फलावस्था है सर्वात्म भाव की सिद्धि होना तो वो ये पूछ रहे हैं प्रीति बहन मार्ग में जब हम आते हैं तो हमारे सभी दोषों की निवृत्ति तो यमुना जी कर देते हैं चलो ये हमारे स्वरूप को या मतलब हमारे देह को हमें प्रभु की सेवा के लिए लायक बना देते हैं पर आगे जाके फल प्राप्त करवाना ये तो यमुना जी की ड्यूटी नहीं है या यमुना जी का इसमें कोई रोल नहीं है तो यहाँ सिद्धि के देने वाले हैं उसमें सर्वात्म भाव भी यमुना जी देते हैं ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि मार्ग में घुस जाने के बाद तो जो भी होता है फल देना हो जो कुछ भी हो वो तो प्रभु देते हैं ऐसी तो बात इसमें यमुना जी के लिए क्यों लिखी है ये वो पूछ रहे हैं। जैसे जैसे इसमें ऐसा नहीं हो सकता है जैसे महाप्रभु जी जो आखिरी में फल बता रहे हैं यमुनाष्टक से की समस्त दुर्त क्षयो भगती वही मुकुंद दे रती तो हाँ। जो रती है वो ही तो आगे जाके फल बनेगी अगर रती नहीं होगी तो फिर फल कैसे प्राप्त होगा और वही रति अगर आगे बढ़ जाए आसक्ति तक पहुंच जाए या फिर और आगे बढ़ जाए तो वही तो फल है वो ही आगे जाके बनेगा अच्छा ऐसा मुझे लगता है हाँ। और कुछ किसी को हो तो हिंदी में चल है या नहीं है जैसे गुजराती में जैसे सामने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा जाता है तो समझ में आ जाता है जल्दी जल्दी नहीं समझ पाता अच्छा मतलब अभी क्लास गुजराती में चला है तो तो आपको समस्या नहीं है हाँ, मैं करूंगा नहीं की। अच्छा, हाँ प्रीतिबन क्यों लागे थे आर, राजा हाँ बोलो प्रीतिम इसलिए आज जब ये ये आंसर हमें जो मिला है वो उनका कहना ये है कि यमुना जी में प्रेम बढ़ता है ऐसी भक्ति देने वाली श्री यमुना जी है तो ये तो मुझे बराबर नहीं यानी ठीक से मुझे ये समझ में नहीं आई ये बात क्योंकि यमुना जी का रोल केवल प्रतिबंध को तो दूर करना है प्रतिबंध दूर होंगे तो प्रेम तो बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ने के तो आगे जाके उपाय श्री महाप्रभु ने जो में बताए हैं वो है वो साधन उस प्रकार से साधन करने से प्रेम बढ़ेगा यमुना जी केवल हमारे प्रतिबंध दूर करके हमें भगवत सन्मुख करेगी कोई भी प्रकार से या तो कथा पक्ष में या तो सेवा पक्ष में जिसकी जैसी रुचि लेकिन वो करते करते प्रेम बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है कि यमुना जी हमारे प्रतिबंध दूर करके हमें मार्ग करने में आ, आ, आ, मदद करती है अथवा अच्छा हमारा जो दोष है वो दूर करती है इसलिए हम मार्ग पर चलते हैं। फिर उसके बाद प्रेम आसन तो उसके बाद की बात है यमुना जी ये सिद्ध नहीं करती है ये तो केवल हमें मार्ग दिखाती है मार्ग पर चलाती है ठीक है बीच में कौन बोल रहा था में बोलता था अजय पंकज बोलते उदाहरण एडमिशन प्रक्रिया चाली रही है तो अमुक मार्क मार्टे रही गिशन एलिजीबिल ओडमिशन मड़ी जाए पी एडमिशन मिली गा करवाने ये जे एडमिशन जपायी सहायक नहीं थाना एम तो रीतना जरीक्षा में तैयारी करवाने पास थानु जो ये घा सारा स्कोर थी पास थी जाए तो मेहनत तो मेहनत तो ये छोको यनी मेहनत तो रंग ला एने जो एने एडमिशन इनिशिएटिव ना करी होते भाईए व्यक्तिए तो आजे आ मुकाम पर ना पहुंचे होत यारों के फर्स्ट आए कॉलेज में आखा स्टेट में आखी कंट्री में फर्स्ट आए तो काले उठी कहवा भाई ए, है थी। पर जाओ तो कोई के छोरा में एलिजिबिलिटी केारी खरेखर आम जो तो इनिशियेटिव लीधु तू पोन रोल तो है तो ये यमना जी जमनो रोल एडमिशन तो अपाई दीद रोल मॉडल गणा कि भाई तब रोल मॉडल छो तो हम अंत क्रिया परिणाम जो आ परिणाम अंदर निमित कारण तो, हाँ। तो बराबर मना जी आपे जनक यमुना जी बने भावनाई अंत में जी रचल बतावी कि भाई ये वृद्धि मतलब स्टार्टअप तो यमुना जी आपे एम तो रोल मानव ज पड़े ई प्रेम आसक्ति व्यसन भावल सुधी भाव पहचे तो यमुना हा राजा हाँ हाँ हा, हा, पूछो संस्कृतिका हाँ संस्कृतिका पड़ता हाँ बोलो मैंने समझ नीचे नीचे की पड़ सी चौथी सेवा देहा संपादन उन्मुखा ये रहनाबा अबंदा शब्द ना अर्थ न खबर पड़े कई छी चौथी लाइन मोथी लाइन में जलदोषात्मक मुरस्य अरे पद पंकजी देहा मुखा। ये तो आई जाए राजा जो फकड़ो बाकी ने मुरारी जो श्रीकृष्ण हाँ हेलो राजा हाँ बोलो ऐसी की बड़ाई धारण करें, समझाओ सम्झा प्रतिभन। कली की निवृत्ति करें, ऐसी भगवदीयन की बड़ाई धारण करें हैं। आ करे आइन मतलब था जेने समझाई हुई क्यों कलिकाल दोषो कलिकाल जो दोष है लागू पड़े दोषो ने दूर करे भक्ति में वृद्धि करे वाई शेर एगे मन में समझ कि कली की निवृत्ति करे भगवद भगवदीय करेंगवदीयृत्त अवस्था पहुंचाड़े बाकी कली न दोष निवृत्त करवाए तो कोई भी सामर्थ्य नहीं अत्य सर्व मार्गे शू नष्टे शुभ कहू पर आप दोष है यमुना ऐसी दूर करे एच्च कक्षा भगवदीय ने आपे इवो इवो इवो हाँ। आ, एवा चे, कली निवि करे एवं भगवदी मतलब भगवदी एट्लामर्थ्यशाली जमने कली दोष नड़े नही तोने तो आभारी गुजराती कही ना आमने आभारी तो आभारी यमुना जी ने महात्मे भक्त भक्तना जी ने, ने आभारी अर्थ एनु यमुना है मतलब समझाइए वैशाली बेन जी राजा हम्म बड़ाई दारण करें मतलब करे जी। जी चलो करो तो कल भी जो आगे मुरारी जो श्री कृष्ण चरणारविंद की रज जलसू अधिक जामे पुरायमान है मुरारी श्री कृष्ण के जिमनी चरणारी रज जलमाय प्रभु के बहुत नाम है मुरारी नाम लिखे को अभिप्राय ऐसा है जो जैसे होमासुर ने सोलह हजार राजकन्या को रोकी थी किन्कू भगवान की प्राप्ति में प्रतिबंध रूप जल को दुषात्मक मूलदेक जल नोषात्मक मूर्द मरी के भगवान ने संबंध अंगीकार मरी ने भगवने बधा ने अंगीकार कर प्रभु प्राप्ति में प्रतिबंध रूप जो दोष होने मिटाव प्रभु आप भक्तनो अंगीकार करें जीवन जीम सामर्थ्य है ऐसे प्रभु की चरणारिंद की रज श्री यमुना जी में स्पुराईमान है बतावा मुरारी नाम है। प्रभु ना रज, जी छे। कहो पे जो उगे भय वन है जिनकी सुगध जिनकी पुष्पन में प्रकट हो ही रही है विन सुगंधित वन के कारण जल करी के और भक्तन को प्रभु को को प्रभु स्मरण होए ऐसी धारण मना जी तक पर जे वन उगे पुष्पों ने सुगंध पुष्पों में मे सुगंध प्रकट कर वन सुगंधित रहे रहेगंधियुक्त जल कर दैन्य भाव वाले भक्त सूर भाव वाले है और मह भाव वाले भक्त असुर भाव वाले है दैन्य भाव वाला भक्त भाव भाव भाव वाला वाला वाला मान भक्त भक्त ऐसे दो प्रकार के के भग, भगवान की प्राप्ति लिए यमुना जी को पूजन करते हैं। प्रकार ना भक्त भग, भगवान ने प्राप्ति यमुना जी पूजन करे समझा हो करें हाँ एट आमा जो जमना शोभा कृष्ण भगवान चरणार्थी रजनी एक तो वर्णन करेल मुरारी प्रयोजन मुरारी जो शब्द श्लोक आज बतायु के घोमाशूर यह सोल हजार राजकन्याओ रोकी भगवान छोड़ी ने प्राप्ति करी जो गोमा प्रतिबंध करे, बग... आ, दूर करे मुरारी नाम साथ धरावेक मुरारी हाजा हाँ हाँ तो आ प्रभु चरणार विंद रीते हैं पुष्पो खीलिया है जे वन वातावरण बहुत सुगंधित है जल में सुगंधित जल्दी प्रसिद्ध सूर असुर बे भाव वाला बाबा जी पृथ्वी नो पुत्र मतलब बहुत दुराचारी थे और ने बदा देवताओं बद है विनती आप अमारी रक्षा करो सोल हजार कन्याओं राज ने राजा पुत्रियों राजकुमारी बदी लगे पृथ्वी पाताल मजाई छुपाई गये तरह प्रभुए त्या जा दैत्य ने, ने मारियों स्वीकार कर मतलब के प्रभु प्राप्ति में जो कोई प्रतिबंधक हो वे अपना दोष हो बीजा कोई प्रतिबंधक हो तो प्रभु बधा ने दूर करेरारी मु, नामत चूज करताड़ो रीते ठाकुर दैत्य ने मारी कन्याओ तो प्रव, मा भावने स्वीकार करो यी यमुना जी कृपा थे अपना दोषो है बदा निवृत्त थे जल, जल तो दूर प्रभु चरणारविंद न प्रभु जलना प्रभु ने प्राप्त करता आगे जाइने तो यमुना जी तट पर उगेला जला वृक्षों सुगंधे प्रकट थी रही है पुष्पो पुष्पो सुगंधित सुगंध है मतलब के प्रभु नु जल है प्रभुए त्या क्रीड़ा कर प्रभु भूमि है तो ठाकुर जी चरणार्वीन नजरूप यमुना जी है ये उगेला बदा जो वन है वृक्ष है प्रभु प्रभुर्ति दरेके दरेक स्थानीय सुर भावना असुरभाव वाला जो भक्त है बदा ने प्रभु ना स्मरण थाय यमुना दर्शन करे यमुना जी किए तो प्रभु याद आए के प्रभुलामुना तो के तो डिस्क्रिप्शन अहम जो भक्तों दीनता है सुरभाव वाला मतलब के दी भाव एमनो मान भाव वाला मतलब के थोड़ा अभिमान अहंकार हो यमुना जी सेवन करे मतलब दैन्य भाव वालो भक्त है तो प्रभु प्राप्त थाय यमुना था जी पर जल्दी कृपा थे, थे। अवमान भाव जे कोई नु हो तो शु करे तो तो तो। हा बोलो राजा आमा... मान भाव वाला जो भक्त है हाँ। समझ लो के असुर सूर असूर असुर अने भक्त तो मन भाव शू के जेना असुर भाव जसूर सुरर असुर वच्चे समझो भेज समझा असुर भाव वाला भक्त जो कया से तो भक्त होवा चाहता छता असुर है मान थी भाव असुर हाँ। तो थी, थी जाए अभिमान होव तो आसुरी प्रतीक, प्रतीक, जे अभिमान चे, गर्व चे, हुआ प्रतीक हो प्रतीक हो जाइए आईडियली स्वभाव जो हो शु करे तो महाप्रभु जी ने आश्वासन आपे यमुना जी कृपा थी आ भाव निवृत्त बहुत मतलब जेरे तो जी विवेक आगे करी के भक्त जे छे छे दीनता ना ने वार्ता चौरेस वैष्णव कृष्णदास मेघन वगैरह के थी दीनता वगैरह तो कोई मार्ग मा ज्यादी आप नीचा न मानिए प्रभु भगवती है नहीं। आग नी सकते अभिमान होवु जीत महाप्रभुजी विवेक दैर पर आगे करे कि अभिमान नो त्याग थवु जो है किम के जयरे अपने अभिमान करिए तो एम समझिए कि हूँ कई छु तम जय समझो तो तमाम ठाकुर जी ने शु समझो प्रभु तरी तो फीलिंग के के के कोई तो थे? प्रभु स्वामी थे, प्रभु बधु थे, बदु थे, अत्यारे थे प्रभु ने अपने अतरे मार्ग में छे कि प्रभु सेवा अपना रही है यम आपू तो कोई पुरुषार्थ नहीं प्रभु रो तो पी आपने अभिमान तब गोम तो वैष्णव तो तो आसूरित प्रतीक हो है स्वभाव हो न बदलाय तो शू करे तो महाप्रभु जी, जी ने आश्वासन आपे कि यमुना जी नेवन करो यमुना जी ने जुवो यमुना जी ने फॉलो करो अमुक भाव कसुर आगे क्या समझी लो बेतनी समस्या मच्छर बैठे अपना शरीर पर महाप्रभुक ठाकुर मनुष्य वृत्ति हो तो जती महाुज असूर कही दीदा हाँ सवाल तो भाव छे तो इमा करी है आसूरी सेवभाव पर विजय प्राप्त कर लीधे जोड़ी प्रेरणा मिले एज अः यमुना जी थी यमुना जी जो आप जइए तो थोड़ा अपुन कदाच एकाद टका आसुरी भाव दूर थे हा राजा हेलो हा बोलो बिल्कुल महाप्रभु जी स्तुति कर ना एम नती चरित्र चरित्र कई चरित्र प्रश्न अमार अम विशेष कर आठ श्लोक्रभुजना ए बदे बदे आप जो त्यारे जैसे यमना सुका बदा माने। ना, एक ले, ले जा यमुना नहीं चरित्रमुना जी चरित्र कई खरू एमुना जी चरित्र तो बीजू कई विशेष नहीं प्रभु पीला यमुना जी तट पर कर यमुना जन्म दोषो ने दूर करमुना कि लीलाओ कर द्वारका पधारिया प्रभु हमेशा व्रज याद कर नहीं कोई तो जारे कोई के ने कोई कोई तो भूमि ऊपर विशेष चरित्र यमुना जी मलतरा संबंधी दिखाए थे हाँ बोलो हाँ, आप आज चरित्र कर राजा निर्गुणता के समझे भगवान बढ़ी लीलाओ यमुना तट पर कर यमुना मतलब जो आमा शू यमुना के भाव था यमुना जी पोते कई जातरेक्टरिस्टिक प्रभु ने आटा बदा गमी गां तो अपने स्कूट नहीं कि थोड़ी ने अलग पर बाकी सीधू यमुना तो एम स्पष्टता अपने प्रभुए जी कृपा एम करीजा न कर करी करी। क्लिक यमुना जी विशेषता ठाकुरता ठाकुर भाव के ते कोई जातक्षा न रखो प्रभु प्रेम कर प्रभु थे प्रेम करो बीजे कोई अपेक्षा न हो तो एवं भाव तो दर व्यक्ति ने पसंद आए तो यमुना जी ठाकुर जी ने पसंद आ यमुना तो गुरं, जी निर्गुण के तो एम के तो बाकी शू आ बस बहुत एराइज अमारी पास तो ना हो राजा आ केवल एटली बात है की यमुना जी के भाव था ये चरित्रों थोड़ू बहुत अपन ने मे एटलू केमनाशा के प्रभु आनंद प्रभु यमुना जी बिराजी रहा है हमेशा ठाकुर जी जय पदार मथुरा गोकुल तो यमना चरण स्पर्श करने हूँ चाह थी एमनो जल प्रवाह आगे आ बदा मतलब एमने ये जातने कोई एक्सपेक्टेशन रखी कि हूं मारा बदला मतलब मा, के मारा किेम बदला में ठाकुर जी मैं कई आपे के प्रभु मरी इच्छाओं पूरी करे एच्छाओ भक्ति मार्गीय फल न रूप में एक्सपेक्ट के प्रभु मारा मार्थ करे के मारा तट पर बिराजी ज रहे हमेशा पे मू ठाकुर जी नो संग मस एटलाज यमुना सतोष है ये एक्सपेक्टेशन यमुना जी प्रभु पास थी राखी तो आज के के पसंद भाव आना थी तो समझ वो हमारा एक एक ले श्री महाप्रभु जी दामोदरदार तो दमला तेरे लिए मार्ग में प्रगट किया तो सेवक बीजा भी, भी हमने आता हम कई हमना ठाकुर प्रिये एना संदर्भ में आचारी सकते दामोदर दास विशेष प्रियता महाप्रभु जी ने, कहीं, ने। तो हम ये संबंध तो कई अपने कोई रीते नक्की न चरित्र क्या आ जात कोई क्लेरिटी यमुना जी भाव मैं आप प्रभु जय आटली बड़ी विशेष कृपा बीजा कोई पर यमुना करी है नहीं चार स्वामीजी हाँ, हाँ, हाँ, तो, तो बीजा तो बदा नहीं, नहीं आगे हाँ। तो मैं जो कोई स्वामी जी प्रभु भक्त जाए तो कदाच नमुना जी ने ब्रह्म जब हो तो जीव को तब इनकी अमनी जी ने के भगवान पास बदलाई रहे एवु एवु प्रभु प्रभु सन्मुखे एवं एक यमुना यमुना जी मशेषता है कि भक्त भगवान सन्मुख जाए एम हाँ। हाँ, गोपीओाधिकार तो गोपी भावना आई जाती थी वारे वाले मनवाड़ा हाँ मनवाड़ा भक्त भक्त तरीके महाप्रभु बताड़ू पावाड़ा भक्त ने प्रभु पास अमे रही है हाँ, ना ना ना आवे नाराज ना प्रसन्न ने कही ने कहीं कहीं सके कि भक्त ने आवे हाँ। तो आ, यमुना जी ने एक विचित्र विशिष्टता तो है भक्त त्या जाए तो प्रभु से समझी प्रसन्नता है आम निर्गुण के बराबर हाँ, हाँ, महाप्रभु मतलब जी पगे एम करे भक्त ठाकुर मीडियेटर तरीके ब जोड़वा वाला बने तो यमुना जी विशेषता प्रभु प्रत्ये ना एक एव प्रेम बीजाने सहभागी बनवा चलो श्लोक आज समय थोड़ा अपने राखी पे बीजो श्लोक काले कर ठीक प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम राजा हाँ। राजा राजा राजा जो से कृपा म छोड़म के मजा मत जाना। चलो सब ज्वाइन हो गए अच्छा तो शुरू करते हैं मंदर कर सो आजे। आगे। हाँ। आगे हाँ। अभी हाँ बस बहुत है धीमो आंदर बोले हाँ बस भावे बराबर से करवाने खबर थे राजा हाँ अच्छा। कल की जो दो लाइन थी ना वो एक बार समझा दो ना कल होगा जय जय धन प्रणाम क्लास में जो किया था उसकी सिर्फ वार्दा प्रसंग आठ है ना वो दो लाइन आज दादाजी ने जब आदपुर व्योम वाड़ी अच्छा कल का ठीक हाँ मतलब उसमें ये था कि महाप्रभु जी ने जब पृथ्वी से पधारे मतलब हनुमान घाट पे महाप्रभु जी ने संन्यास लिया और फिर गंगा जी के जल में प्रवेश करके और अपने देह को छोड़ के और महाप्रभु जी स्वदाम में मतलब वैकुंठ पधारे वापस तब महाप्रभु जी के विरह मतलब महाप्रभु जी अब नहीं बिराज रहे मतलब प्रत्यक्ष अवतार के रूप में नहीं बिराज रहे और स्वदाम पधार गए इसका कृष्णदास मेघन को इतना विरह हुआ कि उन्होंने भी अपने शरीर को वही छोड़ दिया ऐसा तो ये आसुर आसुर आसुरोह का मतलब ये होता है कि जो फिर क्या हुआ कि बहुत से भक्तों को जैसे कृष्णदास मैगन को ऐसे हुआ की अरे ठाकुर प्रभु जी हमको छोड़ गया हमारा क्या होगा ऐसे बहुत सारे वैष्णव को हुआ तो एक वैष्णव क्या ये हुआ शायद संतदास थे पता नहीं कोई एक वैष्णव के घर जब बहुत से वैष्णव सब दुखी हो रहे थे तो वैष्णव ने कहा कि आप लोग क्यों दुखी हो रहे, एक बार वहां के देखो तो महाप्रभु जी वही जी लिख रहे थे तो इसका मतलब ये होता है की जो आसुरी लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है की महाप्रभु जी या पृथ्वी पर नहीं बिराज रहे पर बाकी सब लोग तो ये जानते है की ठाकुर महाप्रभु जी हमेशा हमारे साथ ही है और जब जब हम मार्ग पे चलते हैं महाप्रभु जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो महाप्रभु जी नित्य वहीं बिराजते हैं आसुरे लोग ऐसा समझते हैं कि महाप्रभु जी पृथ्वी को छोड़कर गोलोक में हैं इसलिए आसुर लोगों को मोहित हो जाते हैं मतलब उनको ऐसा भ्रम हो जाता है उनको ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि अब तो महाप्रभु जी नहीं रहे पर जो देवी होते हैं जो वैष्णव है महाप्रभु जी भाव वाले हैं वो इस बात को जानते हैं की महाप्रभु जी हमेशा हमारे साथ ही है ऐसा हाँ चलो करते हैं आज का विषय ये करो के टॉपिक में दूसरा पैराग्राफ है मंदार करेगा वाचु वाचु पहला वाच हिंदी मेट कर तेज समझाइ ऐसे विलक्षण मत के स्थापन करने के कारण आप वो नहीं अच्छा तुम्हारे में तो पुरानी पुस्तक है देखो, देखो इसमें ये होगा भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म ब्रह्म है सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ है। हैं वो रीड करो इसमें जी की वो मतलब एक ही पैराग्राफ है कौन से पुस्तक में शिवांगी बोल राजा ये कौन सा पढ़ पढ़ाई श्री वल्लभाचार्य जी के टॉपिक में तीसरा पैराग्राफ है अब सबके पास प्रवेशिका की अलग अलग पुस्तक होगी इसलिए थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे पैराग्राफिंग अलग अलग तरीके से की होगी थोड़ा तो समझ के देख लो जो मिल, मिल गया मिल गया अब बस तो करो भगवान की तो कृष्ण सभी देवी देवताओं से बड़े है उन्होंने ही उन्होंने ही इस जगत को बनाया है जगत की हर जड़ वस्तु वे वे खुद ही ही बने हैं, फिर भी वे सबसे अलग ही है। ऐसे विलक्षण मत के स्थापन करके कर, कर वादे क, का वादे स्थापक नाम से भी जाने जाते हैं। बस। के, के हिंदी में कर पाएगा मंदार। हा, हा, जो भगवान कृष्ण है वो सभी देवी देवताओं से बड़े हैं। और ये जो सृष्टि है वो खुद कृष्ण भगवान बने हैं मीन्स उसमें लीन होता है हर हर वस्तु में उनका मीन्स हर वस्तु भगवानी बने हैं और इन, इस भी ही किया है मतलब उनके अवतार महाप्रभु जी ने साकार का स्थापन किया है हाँ साकार महाप्रभु जी का मत है जिसका मतलब ये होता है कि ये सब कुछ भगवान बने हैं पर फिर भी इस सृष्टि से ऊपर उठ के भगवान इन सबसे अलग भी हैं। मतलब कि जैसे इसमें आया कि जितनी भी जड़ चेतन मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हमें आसपास दिखाई देती हैं, वो सब कुछ भगवान का ही रूप है पर उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जब इन सब चीजों के रूप में बन गए तो भगवान खुद खत्म हो गए कि भगवान का तो नहीं रहा ऐसा नहीं है भगवान इन सब चीजों के रूप को देखते हुए अलग से विराजत तो ऐसा स्वरूप भगवान का श्री महाप्रभु जी ने हमें समझाया और महाप्रभु जी ने इस बात को समझाया उसे ब्रह्मवाद ऐसा कहा जाता है मतलब कि एक तो ब्रह्म कि जो इन सब रूपों में बनते हैं और वही ब्रह्म का एक अलग स्वरूप श्री कृष्ण का जो इस पूरे जगत की लीला को देख रहे हैं मतलब कि जैसे एक स्टेज है स्टेज के ऊपर कोई प्ले चल रहा है नाटक चल रहा है अब वो नाटक के जितने भी कैरेक्टर्स है वो भी भगवान खुद बनते हैं डायरेक्शन भी भगवान ही करते हैं और ऑडियंस भी भगवान ही होते हैं तो ये जगह ऐसा प्ले है कि जिसमें हम सब जो कैरेक्टर्स हैं वो भी भगवान के रूप हैं और इसका डायरेक्शन भी भगवान खुद करते हैं कि ये प्ले कैसे चलेगा स्क्रिप्ट भी भगवान लिखते हैं और ऑडियंस की तरह भगवान ये पूरा खेल देख के और मजे भी लेते उसका जैसे की हम मूवी देखने जाते हैं या नाटक देखने जाते हैं हैं तो तो हम देखते हमें बहुत मजा आता है कितना अच्छा प्ले था कितनी अच्छी एक्टिंग की सबने। तो भगवान खुद कैरेक्टर भी बनते हैं भगवान खुद राइटर भी बनते हैं, और भगवान खुद ऑडियंस भी बनते हैं तो ऐसा जगत भगवान का है तो ऐसा स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने जगत का समझाया इसलिए श्री महाप्रभु जी को साकार ब्रह्मवाद जो श्री महाप्रभु जी का मत है उसके स्थापक मतलब कि जिसने साकार ब्रह्मवाद इस मत को एस्टेब्लिश किया ऐसे महा प्रभु जी ऐसा भी मां प्रभु जी का नाम बताया जाता है समझ में आया मंदर राजा क्या समझ आया मतलब प्रभु प्रभु ही सब कुछ है वो सभी से बड़े है वही सब में लीन होते हैं और आपने एग्जांपल दिया वो ड्रामा का जैसे की उसमें सब एक्टर होते हैं फिर डायरेक्टर होता है वो एक्टर भी प्रभु है डायरेक्टर भी प्रभु है टीचर वाले भी प्रभु है और और ये मतलब सब कुछ ये जो प्ले में प्ले टाइप एग्जांपल में सब कुछ प्रभु है जैसे आपने समझाया हाँ अच्छा चलो इसमें किसी को कुछ पूछ पूछना है सबको समझ आ गया राजा क्या समझ आया तो क्या गये शिवांगी गए थी चलो तो सबको इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो तो पूछो नहीं समझे तो कर एक अभी एक मिनट आप कोई बोल रहा था क्या दर्शन हाँ दर्श? राजा हूँ रूही हा रूहि हाँ राजा आमा आपे समझा मंगलाचरण नो फर्स करो मतलब सेमज है महाप्रभुज तो अच्छा। मत है स्थापक श्री महाप्रभु जी एवं महाप्रभुजी नाम साकार अच्छा। ब्रह्मवाद कही सक हाँ हाँ, बोल भगवान श्री मुखार स्वरूप अग्नि के अवतार श्री महाप्रभु जी सभी देवी जीवों के प्रिय है अतः उन्हें वैश्वान नाम से भी नाम भी दिए गए हैं है महाप्रभु जी जिसे कि पहले किसी ने नहीं दिया ऐसा श्री कृष्ण के श्री वल्लभ वल्लभ श्री कृष्ण के विलक्षण से हम स्वरूप का ज्ञान श्री जी ने दिया है तो आप श्री ज्यान, गुरु के नाम से भी पहचाने जाते हैं हाँ। इसका मतलब है कि अः श्री महाप्रभु जी सभी जो आ, वैश, आ, उनके जो बीवी जी मतलब उनके जो भक्त है उनके प्रिय उनके प्रिय है इसलिए उनका नाम के रखा गया है अभी थोड़ा नजीक रखे न बोल हाँ श्री महाप्रभु जी न भक्तों न प्रियता थे इसीलिए उनका नाम के अभी रखा गया है और वो श्री महा श्री कृष्ण उन्होंने श्री कृष्ण का जो हम लोग को ज्ञान दिया है जो किसी को पहले पता नहीं था इसीलिए उनका नाम हम श्री कृष्ण ज्ञान गुरु भी रखा गया है के महाप्रभु जी के तीन नामों को यहाँ बताया एक तो वैश्वामर दूसरा वल्लभाख्य और तीसरा श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु ये तीनों नाम सरोम जो महाप्रभु जी की स्तुति में गोसाई जी ने रख, लिखा है उस ग्रंथ में आते हैं का मतलब होता है अग्नि कैसी अग्नि तो ठाकुर जी के के तेज रूप में मतलब, जैसे हम बोलते हैं कि महाप्रभु जी ठाकुर जी का ही अवतार है प्रभु का ही स्वरूप है कैसा स्वरूप है तो प्रभु का तेज प्रभु की शक्ति प्रभु की ज्ञान की शक्ति मतलब प्रभु हम तक जो भी बात पहुँचाना चाहते थे वो श्री महाप्रभु जी के थ्रू ठाकुर जी ने वो ज्ञान पहुँचाया इसलिए श्री महाप्रभु जी का एक नाम अग्नि के सामने वैश्वान रखा गया है कि प्रभु के अग्नि के रूप है वो प्रभु का जो तेज है प्रभु का जो ज्ञान है ठाकुर जी का जो प्रताप है उसका सिम्बॉल श्री महाप्रभु जी है दूसरा वल्लभाख्य उसका मतलब होता है कि जो दैवी जनों के स्वामी है दैवी जनों के जो प्रिय है वल्लभ का मतलब प्रिय होता है जो प्रिय हो जिनसे हमें प्रेम हो जो हमें पसंद हो उसे वल्लभ कहा जाता है तो वल्लभ आख्या ये अच्छा है उसका मतलब है कि जो के हैं ऐसे तो है महाप्रभु जी का और तीसरा श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु मतलब की श्री कृष्ण का ज्ञान देने वाले गुरु श्री महाप्रभु जी मतलब कि महाप्रभु जी से पहले किसी ने भी प्रभु के ऐसे स्वरूप का वर्णन नहीं किया और ना ही इतने अच्छे से किया तो महाप्रभु जी ने ठाकुर जी का ऐसा अद्भुत स्वरूप हमें समझाया जिससे कि ठाकुर जी को हम जान पाए इसलिए ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करने वाले श्री महाप्रभु जी हैं इसलिए उनका एक नाम है श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु मतलब कि जो श्री कृष्ण का ज्ञान हमें देते हैं ऐसे गुरु श्री महाप्रभु जी है ठीक है करो अभी आगे भविष्य में भविष्य में भी पुष्टि भक्ति मार्ग का प्रचार होता रहे इसके लिए अपने से किया था आपके यहाँ दोन पुत्र, को प्रागत्य पुत, पुत्र रत्नों का प्रागत्य हुआ बड़े से गोपीनाथ जी और छोटे श्री गोसाई जी इसलिए श्री गोसाई जी ने ने आपको भूवी भक्ति कृपिता आज अभी कहा, कहा है इसका मतलब कि आ, आ, जब भगवान ने आजा की आप विवाह करो तभी महाप्रभु जी ने विवाह किया और उनके दो पुत्र हुए एक बड़े से गोपीनाथ जी और छोटे से गोसाई जी इसीलिए श्री गोसाई जी ने उनका नाम हम भक्ति प्रचार भी रखा है ये आगे भी का प्रचार होता रहेगा उनके पुत्र पुत्र रत्नों रत्नों के के साथ से हाँ, मतलब कि जैसे इसमें जी के चरित्र में आता है कि महाप्रभु जी को विवाह करने की इच्छा नहीं थी पर जब वो पृथ्वी परिक्रमा करते हुए पंडरपुर पहुंचे महाराष्ट्र में जो है विठलनाथ जी का मंदिर है वहाँ पहुंचे तो विठलनाथ जी ने उनको आज्ञा की की आपके बाद भी पृथ्वी पे भक्ति का प्रचार होता रहे और ये पुष्टि मार्ग भी आगे बढ़ता रहे इसलिए आप विवाह करो और आगे का आपका जो भी वंश है वो पुष्टि मार्ग का प्रचार करेगा और जो भी आगे जाके जितने भी दैवी जीव हैं उनको प्रभु तक पहुंचाने का रास्ता खुला रहे इसलिए विठलनाथ जी ने विठोबाने पंडरपुर में श्री महाप्रभु जी से आज्ञा की और तब श्री महाप्रभु जी ने महालक्ष्मी जी के साथ विवाह किया और उनके दो पुत्र हुए श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी इसलिए गोसाई जी महाप्रभु जी की स्तुति में उनका नाम बताते हैं कि भूवी है मतलब कि कि भूवी मतलब पृथ्वी भूवी भक्ति मतलब पृथ्वी पे भक्ति का प्रचार हो इस हेतु से महाप्रभु जी ने अपने वंश को आगे बढ़ाया मतलब कि जैसे हम सामान्य लोग होते हैं मैं हूँ आप हूँ हम सब जैसे शादी करना या एक फैमिली रखना सोसाइटी में अपनी प्लेस रखना ये सब कुछ हम हमारे फिजिकल या सोशल नीड के लिए करते हैं कि हमें जरूरत है हमारी बॉडी को है हमारे सोसाइटी को है हमें मेंटली भी किसी की जरूरत है सोसाइटी चाहिए फैमिली चाहिए तब हम अच्छे से रह पाते हैं अकेला आदमी खुश नहीं रह पाता है वो अकेला अकेला अजीब से हो जाते हैं इसलिए हम फिजिकल मेंटल या सोशल नीड के लिए हम फैमिली रखते हैं सोसाइटी में रहते हैं पर महाप्रभु जी के साथ ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी की जरूरत हो और इसलिए उन्होंने विवाह किया जैसे हम सब करते हैं जैसे महाप्रभु जी ने भी किया ऐसा नहीं पर किसी हेतु से और वो हेतु क्या तो महाप्रभु जी के बाद भी कि जब महाप्रभु जी वापस स्वधाम पधारे तो महाप्रभु जी के बाद भी सृष्टि में भक्ति का प्रचार होता रहे पुष्टि मार्ग चलता रहे दैवी जीवों को गाइड करने वाला कोई रहे इसलिए महाप्रभु जी के बाद भी वंश की आवश्यकता थी तो इस हेतु से प्रभु की आज्ञा से महाप्रभु जी ने विवाह किया और उनके दो पुत्र हुए श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी और उन भी आगे जाके और पुष्ट मार्ग के प्रचार के लिए और पुष्टि मार्ग के ग्रंथ साहित्य उपदेश ग्रंथ सिद्धांत वगैरह के लिए बहुत कार्य किया और आगे जाके भी महाप्रभु जी का जो वंश है उनका हेतु या उनकी नीड उनकी ड्यूटी केवल इतनी सी है कि वो महाप्रभु जी की आज्ञा को आगे बढ़ाए और जो भी वैष्णव है जो भी दैवी जीव है उन तक महाप्रभु जी की वाणी को पहुँचाए और प्रभु तक पहुँचने का रास्ता दिखाए यही महाप्रभु जी के वंश का आगे जाके भी कार्य रहा जिसके लिए गोसाई जी महाप्रभु जी की स्तुति में यह कहते हैं कि वो ही वक्त प्रचार का। मतलब पृथ्वी पे भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने विवाह किया और उनके दोनों पुत्रों ने भी यही आगे जाके कार्य किया ये बात आई जय जय आ, जैसे ना इसमें जैसे जो मारक का जो प्रचार है वैसे वंशज के द्वारा ही ऐसा क्यों मतलब स्पेसिफिकली बताया जब शिष्य के द्वारा भी हो सकता था तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ऐसा क्यों हुआ? स्पेसिफिक और किसी अर्थ में नहीं पर भारत की जो वैदिक परंपरा पहले से रही उसमें पिता के बाद पुत्र के लिए ही हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाया गया जैसे राजा है तो राजा पिता है उसका पुत्र ही आगे जाके राजा होगा हर जगह गुरु के रूप में देखो आचार्य परंपरा देखो तो सब जगह यही पैतृक जो परंपरा है उसी को हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट माना गया है हमेशा से यही चला आया है, परंपरा से यही चला आया है पहले से भी यही होता था जब पुरानी सोसाइटी को भी हम देखते हैं तो सुथार का बेटा सुथार बनता था मोची का बेटा मोची बनता था जो जो कार्य करता है उसकी फैमिली आगे जाके यही काम करती थी पीढ़ियों से एक ही काम चला करता था तो आचार्य परंपरा के हिसाब से भी यही बात थी कि किसी और व्यक्ति को सौंपने के बदले खुद के परिवार के लोग ही आगे उस रिस्पांसिबिलिटी को निभाते थे जी हम्म मतलब बहुत कम संप्रदाय ऐसे हुए जो मतलब खास करके जो सन्यास धर्म के साथ जुड़े हुए जो भी संप्रदाय हुए कि जिनमें गुरु हुआ करते थे उनके अलावा तो हर जगह पिता के बाद उसका पुत्र ही आचार्य के स्थान पे बैठा है ये हमारे यहाँ की जितने भी वैदिक संप्रदाय हैं या धर्म है उन सब में ये ही परंपरा से चला आया है उसी बात तो महाप्रभु जी ने भी आगे बढ़ा है जी जै जै ऐसे और तो ऐसे और कौन कौन से जो जैसे इनमें भी ऐसी है कि मध्वाचार्य वगैरह में तो सन्यासी की परंपरा रही मध्वाचार्य खुद भी सन्यासी थे आगे जाके भी फिर सन्यासी गुरु हो तो फिर तो शिष्यों को ही वो ये रिस्पांसिबिलिटी देते थे पर जैसे चैतन्य महाप्रभु वगैरह के संप्रदाय हुए या और भी बहुत से उनमें अभी तक भी वो पैतृक परंपरा चली आ रही है और और भी छोटे मोटे शार्थ शैव शौर्य वगैरह जो संप्रदाय हैं भारत में जो बच गए हैं बचे कुछ है, उन सब में भी यही पैतृक परंपरा ही है आचार्यों के राजा एक मिनट परंतु राजा यहाँ तो सब अवतारी हैं ना जैसे गुसाई जी भी अवतारी हैं विशाखा ललिता स्वामी जी तो इस तरह की मतलब शिष्यों में कहाँ से ये आएगी अपने शिक्षा पत्र वगैरह में भी हरिराई जी आज्ञा करते हैं कि वहां प्रभु जी गोसाई जी और गोपीनाथ जी इन तीनों के अलावा किसी और की कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए मतलब वो तीनों एक हैं उनके बाद क्या कोई भी महाप्रभु जी के बराबर गोसाई जी या गोपीनाथ जी के बराबर नहीं हो सकता है तो उनके जो भी वंशज जैसे कि श्यामू काका हमेशा ही आज्ञा करते हैं काका भी यही बताते हैं कि महाप्रभु जी के वंशज मतलब मैं हूँ या हम सब कोई भी है तो वो एज अ कंपाउंडर है की जो डॉक्टर की दी हुई दवाई है उसे बस हम लोगों को पेशेंट को देना है हम खुद से दवाई लिखते नहीं है कि तुम ये दवाई लो और तुम ठीक हो जाओगे या तुम्हें ट्रीट करेंगे हम जो डॉक्टर देते हैं कंपाउंडर बस उस दवाई को दे देता है उसी तरह हमारा कार्य केवल इतना है कि जो भी महाप्रभु जी ने बताया उन आज्ञाओं को पहुंचाना इससे बढ़ के ऐसे कम्पाउंडर से ज्यादा हमारी और कोई हैसियत नहीं है तो वो तो कोई भी कर सकता है कोई वैष्णव को भी महाप्रभु जैसे दामोदर दास हरसानी मेघन वगैरह महाप्रभु जी के जो सेवक हुए उनकी परंपरा में भी ये पॉसिबल था पर आचार्य की परंपरा जो भारत में हमेशा से रही वो पिता के बाद उसका पुत्र आचार्य हो ऐसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही ये परंपरा आगे बढ़ी है तो उसी को प्रभु की आज्ञा से श्री महाप्रभु जी ने बढ़ा है अवतार के रूप में अर्जय के मानने की जरूरत नहीं महाप्रभु जी गोस्ई जी और गोपीनाथ जी ये तीन ही आचार्य है उनके अलावा और कोई गुरु और आचार्य नहीं हो सकता है हाँ कौन बोला था भी? नहीं। नहीं बोल। नहीं बोले जे, कौन जे? राजा आपने जैसे कहा कि हमें गुसाई जी महाप्रभु जी और गोपीनाथ जी के कंपैरिजन में कोई नहीं है पर दामोदर दास हलसानी जी को तो श्री गुसाई जी अपने चरण भी स्पर्श करने नहीं देते थे तो ये बात नहीं होता मतलब मैच के बाद इसमें ये है कि जैसे मैं हूँ अब मुझे जैसे गुसाई जी है गुसाई जी को अपने पिता के लिए मतलब महाप्रभु जी के लिए रिस्पेक्ट ऐसी थी कि उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता दामोदरदास दास हरसानी के लिए गुसाई जी को ऐसा लगता था कि दामोदरदास दास हरसानी तो मेरे सीनियर हैं कि वो तो महाप्रभु जी के सेवक है और वो भी इतने निकट के सेवक की महाप्रभु जी के साथ वो हमेशा रहे तो गुस्साई वार्ता में जैसे आता है कि गोसाई जी दामोदरदास दास हरसानी से ऐसा कहते थे कि आपके हृदय में तो स्वयं से महाप्रभु जी बिराजते हैं। इसलिए आप मेरे चरण स्पर्श नहीं करना मतलब गोसाई जी को दामोदरदास दर्जाने के लिए ये फीलिंग थी कि ये तो महाप्रभु जी के सेवक है मेरे भी सीनियर हैं है तो ये तो मुझसे भी बड़े हैं ऐसी तो फीलिंग गोसाई जी को थी पर जैसे हम सब हैं तो हमारे यहाँ आचार्य त्रयी कहा जाता है मतलब गोसाई जी गोपेनाथ जी और महाप्रभु जी ये तीन आचार्य हमारे यहाँ है केवल महाप्रभु जी नहीं है क्योंकि महाप्रभु जी ने जितना कार्य किया उसके अलावा जो जो भी बातें थी जो बच गई थी या महाप्रभु जी ने जिनकी क्लरिफिकेशन नहीं दिए थे वो सब कुछ गोसाई जी और गोपीनाथ जी ने समझाया फॉर एग्जाम्पल कि जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कृष्ण की सेवा करनी चाहिए महाप्रभु जी ने केवल इतना कहा कि कृष्ण सेवा सदा कार्या अब वो कैसे होगी तो ये महाप्रभु जी ने कहीं उल्लेख नहीं किया है पर गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में सेवा कैसे करनी ये सब कुछ इन डिटेल एक्सप्लेन किया है तो ये समझने की बात यह है कि पुष्ट साहित्य में जहां जहाँ कमी रह गई थी कमी तो नहीं पर जिन जिन जगह पे महाप्रभु जी के क्लैरिफिकेशन नहीं मिलते हैं उन सबको गोसाई जी और गोपेनाथ जी ने मिलकर कंप्लीट किया पर गोसाई जी और गोपेनाथ जी के बाद और किसी की ऑथोरिटी नहीं है कि अब हम उसमें कोई एडिशन कर पाए जो भी है इतना ही है तो समझने का बात यह है कि हमें ये फीलिंग है की महाप्रभु जी गोपीनाथ जी और गोसाई जी ये तीनों एक है और इन तीनों को कभी हम अलग नहीं करेंगे इन तीनों का स्थान इन तीनों का स्टेटस हमारे लिए एक है अब नेचुरली गुसाई जी तो महाप्रभु जी को तो खुद के पिता भी हैं और गुरु भी हैं तो गोसाई जी को तो महाप्रभु जी के लिए हमसे भी ज्यादा रिस्पेक्ट होगा पर जब हमारे लेवल की बात आती है तो महाप्रभु जी गुसाई जी और गोपीनाथ जी ये तीनों एक हैं इन तीनों में कभी भी अंतर नहीं समझना चाहिए और सबसे जरूरी बात की इन तीनों के लेवल का किसी और को नहीं मानना चाहिए ये तीनों सबसे ऊपर है इनसे बढ़ के और कोई नहीं हो सकता है ये बात समझनी चाहिए जैसे महाप्रभु जी के लिए तो जैसे जैसे स्वामी स्वरूप का आता ही है और जी के लिए जैसे जी और आ, आता। गोपीनाथ जी के लिए जैसे ऐसा कहीं देखने में नहीं आता अब वार्ता साहित्य में कहीं भी ऐसा वर्णन गोपीनाथ जी के लिए किया नहीं गया है पर जो कार्य गोपीनाथ जी ने किया है उस मतलब वो कम नहीं है कहने का मतलब कि उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते गोपीनाथ जी ने जैसे कि साधन दीपिका में सेवा का पूरा क्रम है लिया वैष्णव हमारी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए हमें कैसे जीना चाहिए सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के हमारे कर्तव्य क्या होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से गोपीनाथ जी ने बताया है सौंदर्य पद्य वगैरह ग्रंथों के द्वारा महाप्रभु जी के स्वरूप का भी वर्णन से गोपीनाथ जी ने किया है तो भले ही वार्ता साहित्य में कहीं भी और कोई वर्णन नहीं आता है गोपीनाथ जी का पर गोपीनाथ जी गोसाई जी और महाप्रभु जी तीनों एक स्थान पे हैं और इसमें कोई शंका नहीं है और इन तीनों में कभी भेद नहीं समझना चाहिए ये बात स्पष्ट समझनी चाहिए और कुछ पूछना है किसी को करो आगे अभी गोपीनाथ जी नहीं नहीं अभी एक पैराग्राफ पैराग्राफ बाकी हाँ। आ, है है अच्छा वो तो लास्ट ठीक चलो अज्ञान ने अंध बनेला निधन दैवी पुष्टि जीवो ने प्रमाण प्रमेय साधन फल न्ञान थे वल्लभाचार्य ग्रंथों रचना करुग भगवान मार्ग मतलब कि प्रभु के प्राप्ति का मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे समय में हम अज्ञानी हैं हम अंधे हैं कि हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि हम ठाकुर जी को कैसे प्राप्त करें पर महाप्रभु जी ने वो रास्ता हमें दिखाया है और ऐसा जो पुष्टि मार्ग है उसके प्रमाण प्रमेय साधन और फल इनका मतलब ये होता है प्रमाण मतलब प्रूफ महाप्रभु जी ने जो मार्ग दिखाया वो किस आधार पर दिखाया तो महाप्रभु जी खुद के लिए प्रमाण बताते हैं कि मैंने कोई मनगणंत रास्ता नहीं दिखाया है या आपने हिसाब से कुछ भी मतलब इमेजिन करके और कुछ भी बता दिया ऐसा नहीं पर मैंने जो मार्ग कृष्ण की प्राप्ति का दिखाया है वो वेद भगवत गीता जी गीताजी और ब्रह्मसूत्र इन चारों ग्रंथों के द्वारा ऑथराइज है इसलिए इसमें कोई ऐसी शंका न करे की ये कहाँ से अचानक किसी ने रास्ता दिखा दिया हम इस पर बिलीव विश्वास कैसे करें कि हम कुष्टि मार्ग पर चलेंगे तो हमें भगवान मिलेंगे हम कैसे विश्वास करें तो महाप्रभु जी हमें विश्वास दिलाते हैं कि मैंने जो मार्ग दिखाया है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वेद के द्वारा ऑथराइज्ड भी है इसमें किसी को शंका नहीं करनी चाहिए तो वो प्रमाण है मतलब कि प्रूफ है कि महाप्रभु जी का मार्ग वेद के द्वारा बताया गया ही मार्ग है और महाप्रभु जी ने अपना कोई मनगणन रास्ता नहीं बताया दूसरा है प्रमेय मतलब की तत्व कि इस जगत का सबसे परम तत्व कौन है ये जगत कहाँ से आया किसने बनाया तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि इस जगत का तत्व मतलब बेसिक एलिमेंट जैसे साइंस बोलता है कि एलिमेंट्स होते हैं कि ये जो जिन में से ये जगत बनता है या जिन में से भी कोई प्रोडक्ट बनता है वो एलिमेंट क्या है तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि प्रमे है, तो हरी है मतलब श्री कृष्ण ही जगत का तत्व है कृष्ण ने ही इस जगत को बनाया है खुद में से बनाया है और प्रभु इस दुनिया के मालिक हैं उनसे बड़ा और कोई भी नहीं है परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही है ये बात श्री महाप्रभु ने बताई फिर साधन मतलब कि प्रैक्टिस अब हमें पुष्टि मार्ग में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए तो महाप्रभु जी ने हमें कुछ आज्ञा दी है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए और ये करने से फल के रूप में जो रिजल्ट तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो साल के अंत में हमें रिजल्ट मिलता है कि भाई तुम इतने मार्क्स से पास हुए और उस रिजल्ट के आधार पर हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करने से क्या मिलेगा तो पढ़ाई करने से रिजल्ट मिलता है पढ़ाई करने से मार्क्स आते हैं पढ़ाई करने से हमें हमारा ज्ञान बढ़ता है तो पढ़ाई करना बुक पढ़ना विषय को समझना ये साधन है फल क्या मिलता है कि हमें वो विषय समझ आ गया और उस सब्जेक्ट में हम एक्सपर्ट हो गए तो उसी तरह कृष्ण की सेवा कृष्ण का नाम लेना प्रभु से प्रेम करना ये साधन है और फल क्या मिलता है तो ठाकुर जी खुद हमें फल के रूप में मिलते हैं तो प्रमाण प्रमेय साधन और फल इसकी व्यवस्था श्री महाप्रभु जी ने बताई कहा बताई तो अपने ग्रंथों में बताई और बहुत से ग्रंथों की रचना श्री महाप्रभु जी ने की पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को समझाने के लिए कि भाई तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी और कृष्ण की प्राप्ति करने के उपाय कौन से हैं ये बताने के लिए श्री महाप्रभु जी ने बहुत से ग्रंथों की रचना की जिसमें हम बोलते हैं कि वो पुष्टि मार्ग का मैन्युअल है कि जैसे हम कोई भी वस्तु यूज करते हैं तो उसका मैनुअल देखते हैं कि वह इसका उपयोग हम कैसे करें उसी तरह जब हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो उस कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए मैनुअल से महाप्रभु जी ने दिया और वो मैनुअल महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे ब्रह्मसूत्र पर महाप्रभु जी ने अणुवास्य नाम की टीका लिखी है कॉमेंट्री लिखी है ब्रह्म सूत्र मूल व्यास जी का ग्रंथ है जिसके ऊपर से महाप्रभु जी ने टीका लिखी जो अणुवास्य है फिर महाप्रभु जी ने मीमांसा सूत्र जो कि जैमिनी ऋषि ने लिखे हैं उनके ऊपर महाप्रभु जी ने टीका लिखी तो जैमिनी सूत्र भाष्य के नाम से महाप्रभु जी का एक ग्रंथ है फिर गायत्री मंत्र की जो वेद का मूल है वेद का सार है उसके ऊपर भी महाप्रभु जी की टीका मिलती है जिसको गायत्री मंत्र पर भाष्य का नाम का एक ग्रंथ है भागवत जी भागवत महापुराण पे सुबोधि नाम की महाप्रभु जी की टीका है उसके अलावा तत्व निबंध ग्रंथ, पत्रावलंबन वगैरह ग्रंथ महाप्रभु जी के हैं और स्तुति में पुरुषोत्तम सहस्त्र जो कि संपूर्ण भागवत का सार है मधुराष्टकम परिवृद्धाष्टकम कृष्णाष्टकम गिरिराज दाराष्टकम गोपीजन जन वल्लभाष्टकम इन सब तो स्त्रोत्र ग्रंथों में महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की स्तुति की है और ठाकुर जी के स्वरूप को समझाया है तो ये सब लोग हाँ? ये जो वाले जो ग्रंथ हैं है वो नंद कुमार आश्रम गोपी जन्म आश्रम ये कब करे महासा ऐसा एग्जैक्ट हिस्ट्री में हमें कहीं मिलता नहीं है पर समय समय पे महाप्रभु जी ने इन सब स्तुति ग्रंथों की रचना की है जैसे मधुराष्टम का तो मिलता है पुरुषोत्तम सहस्र नाम का भी मिलता है बाकी के स्तोत्र ग्रंथों की हिस्ट्री हमें अवेलेबल नहीं है प्रभु की स्तुति में लिखे हुए महाप्रभु जी के द्वारा ग्रंथ है इतना में मिलता है जी जी का कब हुआ था प्रकट जब माँ जी को एका मतलब एकादशी के दिन रात्रि को ठाकुर जी जब प्रकट हुए और महाप्रभु जी को दर्शन दिए तब ठाकुर जी की स्तुति में महाप्रभु जी ने मधुराष्टकम लिखा पवित्र एकादशी के दिन मध्य रात्रि को वो मतलब मधुराष्टकम और दूसरा और पुँँगा पुँँगा पार्था। पार्था जी को लिखा था कब लिखा था गोपीनाथ जी जब पंद्रह साल के थे तब तो उन्होंने ऐसा नियम रखा था कि संपूर्ण भागवत जी मतलब अठारह हजार श्लोकों के संपूर्ण पाठ के बाद ही मैं भोजन करूँगा तो उनका ऐसा नियम के कारण दो दो दिन तीन तीन दिन तक वो भोजन नहीं कर पाते थे क्योंकि भागवत जी का पाठ पूरा होता ही नहीं था उनका तो महाप्रभु जी की पत्नी को दुख हुआ कि भाई ये बच्चा है पंद्रह साल का दो दो तीन तीन दिन तक भोजन नहीं करता है तो महाप्रभु जी से उनसे विनती की कि भाई आप कुछ करो तो महाप्रभु जी ने संपूर्ण भागवत जी के समरी के रूप में पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम लिखा और गोपीनाथ जी को दिया फिर से गोपीनाथ जी पुरुषोत्तम सहस नाम का नित्य पाठ किया करते थे जी राजा ये इसमें जो गायत्री मंत्र पर भाष्य लिखा हुआ तो ये गायत्री मंत्र मतलब जो वही जो वो ओम मतलब है तो ये हर में मतलब आजकल ये गायत्री मंत्र लोकल हो गया पब्लिकली सब बोलते भी हैं जानते भी हैं पर पुराने टाइम में में ये जब होती थी बालक की, तब कान में उसको मतलब गायत्री मंत्र जो है वो संपूर्ण वेद का रहस्य है इतना वो गुप्त मंत्र है मतलब इतना सीक्रेट है कि हर कोई के हाथ में नहीं जाना चाहिए पर जो अधिकारी है उसी को ये मंत्र दिया जाता था तो गायत्री का उपदेश गायत्री की बोला जाता है उपनयन संस्कार को और जब वो विद्यार्थी वेदारम्भ करने जाता है तो गुरु उसको कान में ये मंत्र मंत्र देते हैं और फिर वो शुरू करता है तो गायत्री मंत्र इतना पब्लिकली बोला नहीं जाता था जितना आजकल होता है पर ये बहुत ही सीक्रेट मंत्र की तरह हमारे यहाँ परम्परा से रहा है की ये संपूर्ण वेद का रहस्य है इतना गुप्त ये मंत्र है तो ये गायत्री भाष्य महाप्रभु जी का ग्रंथ है कि जिसमें महाप्रभु जी ने संपूर्ण वेद की समरी के रूप में या संपूर्ण वेद के रहस्य के रूप में जो गायत्री मंत्र है उस पर व्याख्या लिखी है ये वैष्णवो के लिए भी है मतलब की नहीं हाँ है न क्यों नहीं है मतलब जिसको वेद का अधिकार है उसके लिए है मूल गायत्री मंत्र तो जब उपनय संस्कार होता है तभी दिया जाता है और और कोई पब्लिकली ऐसे हम जोर जोर से बोल भी नहीं सकते हैं जैसे आजकल लाउडस्पीकर और माइक पे सी वगैरह में गायत्री मंत्र को बोला जाता है इतना लोकल ये मंत्र नहीं था पर आजकल उसको बना दिया गया है महाप्रभुप व्याख्या लिखी पढ़ना चाहिए मतलब नियम से तो नहीं करना चाहिए अच्छा अच्छा मतलब अधिकार है, है। हरेक को नहीं है जैसे इसमें जैसे अधिकार तो आचार्यों को होगा वैष्णव को तो मेरी ख्याल नहीं होना चाहिए नहीं जिसको जन्म जिसको, जिसको उपनयन संस्थान हुआ है उसको जी। हाँ ठीक है तो आज का रखते हैं ये महाप्रभु जी के ग्रंथों का थोड़ा और भी मतलब डिटेल में इनका सब्जेक्ट मैटर वगैरह समझ सकते हैं तो वो कल कर लेंगे टाइम हो गया है तो आज यहाँ रखते हैं कल कर आगे का सब्जेक्ट जी राजा लो गए